प्रश्नोत्तर द्वीप माला ज्ञान चर्चा जिज्ञासा प्राण की उत्पत्ति उपनिषदों में साक्षात परमात्मा से बताई गई है जबकि अनुभव में यह आता है कि प्राण और वायु एक ही चीज है क्योंकि वायु ही नासिका के द्वारा अंदर जाने पर प्राण कहलाती है फिर इनमें भेद कैसे हो सकता है समाधान प्राण और वायु एक ही चीज नहीं है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं कि इसके प्राण निकल गए मरते समय सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और उसी का एक अंग प्राण है यदि प्राण और वायु एक ही होते तो मृत शरीर में किसी प्रकार हवा भर देने पर उसे जीवित हो जाना चाहिए था पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि प्राण तो सूक्ष्म शरीर का अंग है मात्र वायु नहीं प्राण और बाह्य वायु में संबंध अवश्य है बाहर जो वायु है वह प्राणों का अनुग्रह अनुग्राहक है और प्राण अनुग्राह्य बाह्य वायु से संबंध बने बिना शक्ति मिले बिना शरीर में स्थित प्राण कार्य नहीं कर सकता परंतु ऐसा होने पर भी दोनों में भेद है जहाँ प्राण की उत्पत्ति सीधे परमात्मा से कही जाती है वहाँ प्राण का अर्थ हिरण्य गर्भ लेना पड़ता है जिज्ञासा इस प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि अत्यंत दृढ़ हो गई है इसे हटाने का कोई सरल उपाय बताइए समाधान पहले यह समझना चाहिए कि प्रपंच व्यवहारिक है पारमार्थिक नहीं इसे समझे बिना प्रपंच का रहस्य आपको समझ में नहीं आएगा जैसे आपके शरीर को लेकर आपका सारा व्यवहार चलता है इस शरीर के नाम से ही बैंक बैलेंस खेती तथा तो घर सभी रहेगा व्यवहार में यह एकदम सत्य मालूम पड़ता है पर विचार करने से स्पष्ट हो जाएगा कि आप शरीर हो ही नहीं सकते जब शरीर ही आप नहीं हैं तो फिर उससे होने वाला व्यवहार वास्तविक कैसे हो सकता है व्यवहारिक वस्तु पारमार्थिक हो ऐसा कोई नियम नहीं है आप रोज़ स्वप्न में व्यवहार करते हैं वह व्यवहार भी एकदम सच्चा मालूम पड़ता है स्वप्न में भूख लगने पर उसी प्रकार का अनुभव होता है जैसा जागृत में स्वप्न के भोजन से स्वप्न काल में तो आपका पेट भी भर जाता है पर इतने मात्र से स्वप्न सच्चा तो नहीं हो जाता व्यवहार के लिए सत्य वस्तु की कोई जरूरत नहीं है वस्तु में सत्यत्व बुद्धि होने से व्यवहार चल जाता है इन्हीं बातों को लेकर विचार करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि सारा प्रपंच इसी प्रकार का है सच्चा न होने पर भी इसमें भ्रम से सत्यत्व बुद्धि होने के कारण कारण व्यवहार चल रहा है। है है। इसका जो मूल कारण है वही पारमार्थिक सत्य है। जब व्यक्ति इस प्रकार से निरंतर विचार में लगेगा और संसार के कारण कारण तत्व में अपने मन को स्थिर करेगा तो प्रपंच में होने वाली सत्यत्व बुद्धि निवृत्त हो सकती है जिज्ञासा समदर्शन और समवर्तन में क्या अंतर है साधक को इनमें से किसे अपनाना चाहिए समाधान सभी प्राणियों में परमात्म दृष्टि होना समदर्शन है गीता में कहा है विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्ति सुनिच स्वपाके च पंडिताः समदर्शिन ब्राह्मण में गाय में कुत्ते में चांडाल में अर्थात सभी के भीतर एक परमात्मा ही समान रूप से विराजमान है ऐसा ज्ञान समदर्शन है चिमनी चाहे काली हो या साफ, उसके भीतर प्रकाश एक जैसा ही है अभिव्यक्ति के साधन में भेद होने से प्रकाश में भेद दिखता है इसी प्रकार सात्विक राजस तामस सभी प्राणियों में परमात्मा एक रूप से स्थित है गुणों के भेद से व्यवहार में भेद दिखने पर भी उनमें स्थित परमात्मा में कोई भेद नहीं है सिद्ध में यह समदर्शन स्वाभाविक है जबकि साधक ऐसी भावना करता है सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करना संवर्तन कहलाएगा परंतु व्यवहार में समवर्तन संभव ही नहीं है घर का मुखिया सभी सदस्यों के प्रति समान भाव रख सकता है परंतु समान व्यवहार तो नहीं कर सकता पत्नी के साथ व्यवहार अलग है तो पुत्र के साथ कुछ दूसरा और पुत्री के साथ अलग ही व्यवहार होता है घर में ब्राह्मण आए तो प्रणाम पूर्वक उसे आसन पर बिठाकर बढ़िया भोजन दिया जाएगा गाय के लिए भूसा ही देना पड़ेगा और यदि हाथी हो तो उसे गन्ना या पेड़ की डाल देनी पड़ेगी ब्राह्मण हाथी और गाय तीनों में एक ही ब्रह्म है पर तीनों के सामने खाने के लिए भूसा रख दिया जाए तो यह व्यवहार में संभव नहीं साधक की तो बात ही छोड़िए सिद्ध भी ऐसा संवर्तन नहीं कर सकता व्यवहार हमेशा भेद को लेकर होता है वह सबके साथ समान नहीं हो सकता